झूठ बोले कौआ काटे काले कौ से डरियो मैं की चली डर मैके रही हो नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने एक बहुत ही बचपन की बात बताना चाहूंगा मगर उसके पहले एक छोटी सी भूमिका वो ये कि झूठ बोलना हम लोगों के अंदर शायद एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है मतलब मैं यह कह सकता हूं मेरे अंदर है बचपन से इसीलिए शायद सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर सिखाया नहीं गया होगा तो शायद हम झूठ बोलने लगेंगे अब सवाल यह उठता है कि झूठ क्यों बोलते हैं तो झूठ बोलने के अनेक का कारण हो सकते हैं और उन कारणों का विवरण तो या उनका विश्लेषण करना तो ये जगह उचित नहीं है उसके लिए मैं केवल अपने बारे में बता सकता हूं मुझे लगता है कि मैं कभी कभी अनायास निरर्थक भी झूठ बोला करता था अब सवाल यह है कि आखिर निरर्थक तो मनुष्य कोई काम तो नहीं करता झूठ बोलना ही क्या तो अब आपको एक घटना सुनाता हूं उसके बाद आप बताइएगा कि मतलब निर्णय आपको करना है कि कि उस झूठ बोलने के पीछे कारण क्या रहा होगा? हुआ यूं कि मैंने अपनी पढ़ाई सोफिया गर्ल्स स्कूल मेरठ से शुरू की देखिए गर्ल्स स्कूल सुन के ये ऐसा कुछ हंसी मजाक की बात नहीं है केवल इतनी बात आपको बता रहा हूँ मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि सोफिया गर्ल्स स्कूल में क्लास थ्री तक लड़के भी पढ़ सकते थे क्लास थ्री के बाद माना जाता था कि लड़के लड़कियों से अलग हो गए और इसलिए उनको वहां नहीं पढ़ने दिया जाता था कैद जैसा भी उनका नियम रहा हो इंसिडेंटली आपको यह भी बता दू कि नीतू सिंह जी हाँ वो मशहूर मरूफ नीतू सिंह वो भी सोफिया गर्ल्स स्कूल की पढ़ी हुई थी ऑफ कोर्स हमारे साथ नहीं थी वो हमसे बहुत बाद में स्कूल में आई होंगी परंतु हाँ थी वो भी तो खैर अब साहब हुआ यू कि हम लोग मेरठ में एक वेस्टर्न रोड नाम की जगह है वहाँ रहते थे बड़ा साधारण सा मोहल्ला था वो उस वक्त मैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे मित्र हैं वो शायद इस बात को समझ सकेंगे वो उन मोहल्लों में से था ये बात है सन अट्ठावन उनसठ की यानी उन्नीस सौ की ये उन मोहल्लों में से था जहां पर कि बाहर चारपाई डालकर यानी मंजी जिसको बोलते हैं वो डालकर औरतें बैठा करती थी अंगीठियाँ बाहर सुलगाई जाती थी घरों के घरों में छोटे छोटे आंगन होते थे मिट्टी का फर्श होता था और हमारे घर में मिट्टी का फर्श था दो कमरे थे एक के बाद एक और हम लोग उसमें रहते थे और बाहर आंगन था उस आंगन के बाद एक जगह थी जिसको रसोई बनाई गई थी उसमें रसोई जैसा तो कुछ था नहीं और हालांकि उस समय कुछ ऊपर रखकर खाना बनाने की बात ही नहीं होती थी खाना तो जमीन पर ही बनता था हम लोग के घर में भी अंगीठी थी चूल्हा नहीं था अंगीठी पर खाना बनता था तो बाहर काफ़ी काफ़ी नहीं मतलब हाँ थोड़ी जगह थी जिस पर कि कई चारपाइयाँ पड़ सकती थी बगल उसी में थोड़ा सा एक छोटा पेड़ भी लगा हुआ था मुझे पता नहीं ये किसी की कोठी थी शायद उसका एक हिस्सा हम लोगों ने किराए पर मतलब हम लोग मतलब पिताजी ने किराए पर लिया हुआ था तो कहने का लम्बो लुबाव ये कि बहुत साधारण सा घर था और मगर हम बच्चे बहुत मतलब हम बच्चे मींस मैं और मेरा भाई हम लोग बहुत मस्त थे और बहुत खुश रहते थे वहाँ पर तो मेरा एडमिशन हो गया और मेरे भाई का तो उस वक्त वो छोटा था उसका एडमिशन तो हुआ नहीं और साहब मैं स्कूल जाने लगा अब जब मैं स्कूल जाने लगा तो मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद अपने भाई पर रोब जमाने के लिए या आप मैंने कहा है ना कि निर्णय आपको करना है मैंने एक दिन स्कूल से आके कहा कि अपनी माँ से कहा कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उन्होंने कहा बताओ इत्तेफाक यह है कि मेरी माँ उसे स्कूल में टेम्पररी टीचर लगी थी हिंदी मेरी माँ ने हिंदी में एमए किया था और सोफिया गर्ल्स स्कूल में उनको लीव वैकेंसी पर हिंदी टीचर रखा गया था तो अक्सर ऐसा होता था कि माँ और मैं दोनों ही स्कूल जाते थे तो माँ ने कहा हाँ बताओ क्या बात है उस दिन शायद वो स्कूल नहीं गई थी मैं ही गया था मुझे पूरी तरह तो बात याद नहीं मगर उस बात को चूंकि मुझे इतने लोगों से सुनना पड़ा है कि मुझे उसका लगता है कि वो अभी की बात है तो मैंने कहा माँ बात ये है अम्मा जी कि मुझको आज सिस्टर सुपीरियर ने बुलाया सिस्टर सुपीरियर मतलब वहां की प्रिंसिपल थी वो उन्होंने कहा कि और मैंने बताया कि सिस्टर सुपीरियर ने बुलाके आज मुझे टेन स्केल और वन डंडा मारा मेरी माँ को सच पूछिए तो विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं एक तो उनका बेटा था यानी कि स्कूल की एक टीचर का बेटा था एक बात दूसरी बात ये कि मैं क्लास में सबसे अच्छा और शरीफ बच्चा था और शायद फर्स्ट भी आता था तो इसलिए उनको यह विश्वास नहीं हुआ कि ये लड़का जो बात कह रहा है वो बात सच है उन्होंने कहा झूठ मत बोलो मैंने कहा झूठ झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं सच बता रहा हूं तो ठीक है बात खत्म हो गई उन्होंने कहा बताओ कहाँ चोट लगी है तुमको मैंने कहा नहीं चोट नहीं लगी है टेन स्केल वन डंडा मारा था अब साहब स्केल वन डंडा मुझे आज भी याद है कि टेन स्केल वन डंडा मैंने बहुत बार सुना पिताजी पिताजी का कोई दफ्तर का टाइम तो था नहीं वो तो एक्साइज इंस्पेक्टर थे तो वो सुबह जाते थे और कभी रात में जाते थे रेड करने ये सब तो उस दिन भी शायद वो रात में लौटे और माँ ने उनको बताया बस पिताजी का मैं बड़ा बेटा और शायद काफी अच्छा लाडला भी रहा होगा वो गुस्से से आग बबूला हो गए उन्होंने कहा आखिर माँ ने कहा कि अरे आखिर कुछ नहीं लड़के ने हो सकता है झूठ बोला पिताजी को इस बात का भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरा लड़का झूठ भी बोल सकता है बोले आखिर वो झूठ क्यों बोलेगा कोई वजह भी होनी चाहिए झूठ बोलने की मैंने कहा अब मैं तो शायद सो रहा था उस वर, मुझे पता नहीं अब साहब उन्होंने कहा मैं कल स्कूल जाऊंगा अरे भैया ये मेरी खुल गई उस समय मैंने कहा नहीं नहीं पापा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये स्कूल गए और इन्होंने पूछ लिया तो, तो बोले कि नहीं आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मदर सुपीरियर की भैया मदर सुपीरियर उनकी से उसकी हो गई तो माँ ने फिर कुछ समझाने की कोशिश की परंतु नहीं साहब समझ नहीं आई बात और अगले दिन मैं तो अपने टाइम पर स्कूल चला गया और पिताजी गए स्कूल मगर वो उस टाइम पर नहीं गए यानी मेरा स्कूल शायद सुबह होता था सात से ग्यारह या बारह तक और वो जब पहुंचे होंगे तो उस वक्त तक हम लोग घर आ चुके थे अच्छा वो प्रिंसिपल ने जो भी कहा हो उनसे मुझे लगता है शायद उनसे यही कहा कि साहब आपने कैसे विश्वास कर लिया कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ वो तो हमारे सबसे अच्छा बच्चा है मैं उसको तो कर ही नहीं सकती अब साहब पिताजी अपना सा मूड लेकर ऑब्वियसली बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ होगा वो आ गए वापस फिर उन्हें कहीं रेड पर जाना था चूंकि वो जूनियर इंस्पेक्टर थे तो सीनियर इंस्पेक्टरों की आदेश मारने और जो उच्चाधिकारी जो भी थे हुआ कि वो रात में, काफी रात में घर वापस आए तब तक मैं सो चुका था अब देखिए मुझे जो छोटी सी घटना याद है बिल्कुल यानी कि बाकी बातें तो मैंने थोड़ी बहुत सुनी थोड़ी अपने से जोड़ी और उनको बताया आपको अब ये मुझे याद है पिताजी आए कुछ खटर पटर हुई तो हम लोग जहां सो रहे थे वहां पर उठे मैं मतलब मेरी आंख खुल गई और जब मेरी आंख खुली ही, तो मैंने देखा कि पिताजी माँ से कुछ बहस कर रहे माँ उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी परंतु वो समझने को तैयार नहीं थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाया पहली बार था शायद जबकि उन्होंने इतना रफली मुझे हैंडल किया उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सच बताओ कि तुम्हें सिस्टर सुपीरियर ने पीटा था मैंने कहा नहीं उन्होंने कहा तुमने क्यों कहा अब देखिए साहब मैं तो खुद भी नहीं बता सकता कि मैंने क्यों कहा शायद किसी और बच्चे को पीटा होगा हो सकता है इसीलिए मुझे टेनिस स्केल वन डंडा याद है क्यों नहीं मुझे थ्री स्केल और टू डंडा क्यों नहीं याद है बट टेनिसके मेरे पास तो कहने को कुछ था नहीं उन्होंने साहब मुझे उठाया फिजिकली लिफ्ट करके कमरे से बाहर लाके उस अंधेरे आंगन में खड़ा कर दिया और मुझे याद है कि उस समय थोड़ा बहुत पानी बरस रहा था उन्होंने कहा इस लड़के के कपड़े उतारो माँ ने कहा बीमार हो जाएगा उन्होंने कहा हो जाने दो कोई बात नहीं साहब कपड़े उतर गए उन्होंने कहा अब तुम रात भर ऐसे ही बाहर खड़े रहोगे मां ने कहा क्या कर रहे पिताजी ने कहा बात मत करो मैं सुनना नहीं चाहता अगर तुम्हें ऐसी बात है तुम भी बाहर खड़े हो जाओ मां बेचारी क्या बाहर खड़ी होती दरवाजा बंद कर दिया अब साहब मैं तो एक तो अपमान बेजती बारिश कपड़े उतर चुके थे अंधेरा डर और वो बगल वाले घर से मुझे याद था कि इस घर में वो एक मज़ार थी मज़ार में वो लोग बताते थे कि वो शाह साहब जिनकी मज़ार है उनकी आत्मा भी घूमती रहती है तो साहब वो भूत का डर मैं आपको सही बता रहा हूँ साहब मुझे पता नहीं मैं कितना डरा होगा कितना रोया होगा ये तो नहीं याद है मगर काफ़ी रोया ये मुझे बस इतना और आपसे बता सकता हूं कि उसके बाद झूठ बोलने मैं ये मत समझिए कि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया मगर झूठ बोलने के मामले में पहली बार सावधानी की शिक्षा वही मिली कि भैया अगर झूठ बोलना है तो ऐसा बोलना है जिसको कि पकड़ा ना जा सके यानी कि वो विश्वसनीय झूठ अरे यार 10 स्केल वन डंडा कोई झूठ हुआ 10 स्केल वन डंडा पड़ता तो पूरे स्कूल में हाय हाय हो जाती पता चल जाता माँ को भी खबर आ जाती मगर साहब अब उसके बाद झूठ तो बहुत से बोले मगर ये एक ऐसा झूठ है जो मुझे ज़िंदगी याद रहेगा और झूठ के बारे में यह शिक्षा मिली कि भाई झूठ बोलो तो ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जा सके और हां एक बात और बता दू आपको तो। वो मजार वाले शाह साहब की आत्मा के बारे में कहानियां बहुत सी सुनी थी और मुझे पता नहीं वो सारी कहानियां झूठ थी ऐसा तो मैं नहीं मानता मगर उन कहानियों वाले शाह साहब उस रात को मुझे डराने नहीं आए थे तो झूठ भैया कोशिश करिए कि झूठ ना बोलें और अगर बोलें तो ऐसा बोलें कि भैया आसानी से पकड़ा ना जा सके तो आज आपने मेरी बात सुनी और इतने ध्यान से सुनी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे समय दिया इसके लिए थैंक यू हाँ मेरा यूट्यूब चैनल देखना मत भूलिएगा और चाहे तो लाइक कर लीजिए चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए हर सुबह हर सोमवार की सुबह तो वो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सोमवार को इसी समय यानी कि सुबह पांच और सवा पांच के बीच नमस्कार झूठ बोले कौआ का काले कौ से डरियो मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो